हेनरी की कैची जेनेट विंटर हिंदी विदुषक फ्रांस में बुनकरों के एक छोटे शहर में एक लड़के हेनरी एमिले डेनोइड मतीश ने अपनी मां को चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगते हुए देखा उसका भी पेंट करने का मन हुआ उसने रेत में चित्र बनाए उसने स्कूल की कॉपी में चित्र बनाए जब हेनरी बड़ा हुआ तो कानून की मोटी किताबों जमानतों के मुचल और वसीयत नामों पर भी चित्र बनाता था एक बार जाड़े के दिनों में हेनरी को पेट में पथरी का जबरदस्त दर्द उठा उसकी मां ने उसे एक पेंट बॉक्स दिया फिर तबीयत ठीक होने तक हेनरी चित्र ही बनाता रहा हेनरी कानून का विषय भूल गया वो लगातार चित्र ही बनाता रहा बाद में वो अपना शहर छोड़कर आर्टिस्ट बनने पेरिस चला गया उसके बाद हैंनरी दिनों दिन और सालों साल चित्र ही बनाता रहा वो बहुत खुश था उसके चित्रों से लोगों को भी खुशी मिलती थी एंट्री मतीस बुढ़ापे में बीमार पड़ा उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो ब्रश तक नहीं उठा पाया वो पलंग से उठ तक नहीं सका वो बीमारी में दिन भर पलंग पर लेटा रहता और सोता रहता पर सपनों में भी उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाई देती जब मतीश ने अपनी आंखें खोली तो वो उदास और दुखी थी अब या तो उसे पलंग पर लेटे रहना पड़ेगा या फिर वो व्हील या उसे व्हील इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब मतीश में यात्रा करने लायक ताकत आई तो वो समुद्र के किनारे गया शायद समुद्र की हवा उसकी तबीयत में कुछ सुधार लाए पर जल्दी वो उठकर दोबारा पेंट करने लगा एक दिन मतीश ने कैची उठाई और एक रंगीन कागज के कुछ आकार काटे दरअसल वो अपनी कैची से चित्र बना रहा था कैची एक कमाल का औजार है फिर दिन भर मतीश कागज काटता रहा कागज काटकर चित्र बनाने का मेरा मजा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है मेरे दिमाग में यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया मतीश के सहायक दिन भर उसके लिए कागज रंगते रहते मुझे लगता है जैसे मैं दूसरी जिंदगी जी रहा हूं पूरी दीवार उसके द्वारा काटे कागजों से के आकारों से सजी थी एक दिन मतीश ने पलंग पर लेटे लेटे बांस में चाक बांधी और उसे उससे सीलिंग पर अपने नाती पोतों के चित्र बनाए जब मतीश सो गया तब नाती पोतों ने नीचे मतीश और उसके सपनों को देखा उन्होंने उन आकारों और चित्रों को देखा जो मतीश को नींद में दिखाई देते थे समय बीतने के साथ मतीश बड़े और बड़े कागज के आकार काटने लगा समुद्र के पास स्थित उसका कमरा उनके रंगों से भर गया देखो क्योंकि मैं अक्सर पलंग पर ही लेटा रहता हूं इसलिए मैंने अपने चारों ओर एक बगीचा बनाया जिसमें मैं टहल सकू मेरे बाद में पत्ते फल और पक्षी हैं मैं अब बेहद संतुष्ट और खुश हूं फिर एक रात मतीश अपने कागज के बगीचे में स्वतः लिए टहलने निकल पड़ा कागज के बने उन रंग बिरंगे आकारों ने उस बूढ़े चित्रकार को झोंका दिया और उसे स्वर्ग मिले गए रात में दिखने वाले कुछ इतारों की रोशनी कहीं हेनरी की कैची से तो नहीं आती शायद